श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद तीन परिशिष्ट श्री रामकृष्ण मनोमोहन के घर पर उपाय अभ्यास योग ब्राह्मण भक्तों के साथ केशव आए हैं श्री रामकृष्ण आंगन में बैठे हैं केशव ने आकर अति भक्ति भाव से प्रणाम किया वे श्री राम कृष्ण की बाई ओर बैठे दाहिनी ओर राम बैठे हैं थोड़ी देर में भागवत पाठ होने लगा पाठ के बाद श्री रामकृष्ण बातचीत कर रहे हैं आंगन के चारों ओर गृहस्थ भक्तगण बैठे हैं श्री रामकृष्ण भक्तों के प्रति संसार का काम बड़ा कठिन है खाली गोल गोल घूमने से सिर में चक्कर आकर मनुष्य बेहोश हो जाता है परंतु खंभा पकड़कर गोल गोल चक्कर काटने से फिर गिरने का भय नहीं रहता काम करो परंतु ईश्वर को न भूलो यदि कहो यह तो बड़ा कठिन है फिर उपाय क्या है तो उपाय है अभ्यास योग उस देश कांवरपुक में भड़भूंजों की औरतों को देखा वे एक और तो चिवड़ा कुट रही हैं हाथ पर मूसल गिरने का भय है फिर दूसरी ओर बच्चे को दूध पिला रही हैं और फिर खरीददार के साथ बात भी कर रही हैं कह रही हैं देखो तुम्हारे ऊपर इतने पैसे बाकी हैं तो दे जाना व्यभिचारिणी औरत गृहस्थी के सभी कामों को करती है परंतु मन सदा उपपति की ओर रहता है परंतु मन की ऐसी अवस्था होने के लिए थोड़ी साधना चाहिए बीच बीच में निर्जन में जाकर भगवान को पुकारना चाहिए भक्ति प्राप्त कर प्राप्त करके फिर कर्म किया जा सकता है ऐसे ही यदि कटहल काटने जाओ तो हाथ में चिपक जाएगा पर हाथ में तेल लगाकर कटहल काटने से फिर नहीं चिपकेगा अब आंगन में कीर्तन हो रहा है श्री त्रिलोक की गा रहे हैं श्री कृष्ण आनंद से नृत्य कर रहे हैं साथ साथ केशव आदि भक्तगण भी नाच रहे हैं जाड़े का समय होने पर भी श्री कृष्ण के शरीर में पसीना झलक रहा है कीर्तन के बाद जब सब लोग बैठ गए तो श्री रामकृष्ण ने कुछ खाने की इच्छा प्रकट की भीतर से एक थाली में मिठाई आई केशव उस थाली को पकड़े रहे और श्री रामकृष्ण खाने लगे खाना होने पर केशव जलपात्र से श्री राम कृष्ण के हाथों में पानी डालने लगे और फिर अंगोछे से उनका मुंह पोंछ दिया उसके बाद पंखा झलने लगे श्री रामकृष्ण केशव आदि के प्रति जो लोग गृहस्थी में रहकर उन्हें पुकार सकते हैं वे वीर भक्त हैं सिर पर बीस मन का बोझा है फिर भी ईश्वर को पाने के लिए चेष्टा कर रहा है इसी का नाम है वीर भक्त। तुम कहोगे यह बड़ा कठिन है पर क्या ऐसी कोई कठिन बात है जो भगवान की कृपा से नहीं होती उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है हजार वर्ष से अंधेरे कमरे में यदि प्रकाश लाया जाए तो क्या उजाला धीरे धीरे होगा कमरा एकदम आलोकित हो जाएगा ये सब आशाजनक बातें सुनकर केशव आदि गृहस्थ भक्तगण आनंदित हो रहे हैं केशव राजेंद्र मित्र के प्रति हंसते हुए यदि आपके घर पर एक दिन ऐसा उत्सव हो तो बहुत अच्छा है राजेंद्र बहुत अच्छा यह तो उत्तम बात है राम तुम पर सब भार रहा अब श्री राम कृष्ण को ऊपर के कमरे में ले जाया जा रहा है वहाँ पर वे भोजन करेंगे मनोमोहन की माँ श्रीमती श्यामा सुंदरी ने सारी तैयारी की है श्री रामकृष्ण आसन पर बैठे नाना प्रकार की मिठाई तथा उत्तमोत्तम पदार्थों को देखकर कर वे दे हंसने लगे और खाते खाते कहने लगे मेरे लिए इतना तैयार किया है एक गिलास में बर्फ़ डाला हुआ जल भी पास ही था केशव आदि भक्तगण भी आंगन में बैठकर खा रहे हैं श्री कृष्ण नीचे आकर उन्हें खिलाने लगे उनके आनंद के लिए पूरी मिठाई का गाना गा रहे हैं और नाच रहे हैं अब श्री कृष्ण दक्षिणेश्वर को रवाना होंगे केशव आदि भक्तों ने उन्हें गाड़ी पर बिठा दिया और पद धूलि ग्रहण की